पार्ट सताइस प्रभु यीशु के द्वारा लकवे से पीड़ित व्यक्ति को चंगा और तूफान को शांत किया जाना सत्य प्रभु यीशु के पास बीमारी और प्रकृति के ऊपर अधिकार है क्योंकि वह परमेश्वर है बाइबलाशु ने उनके नजदीक आकर कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है मत्ती अठाईस अठारह परिचय बीमारियों का चंगाई होना भी मुक्तिदाता के बारे में एक चिन्ह था किंतु उस समय में और भी परमेश्वर के दास थे जिन्होंने लोगों को चंगा किया जैसे भविष्यवक्ता और वैद्य किंतु इतिहास में प्रभुषु से पहले और उसके समय में जैसे प्रभुषु ने चंगा किया वैसे कोई भी न कर सका क्योंकि वह वायदे के अनुसार मुक्तिदाता था प्रकृति के ऊपर भी ईश् का अधिकार था अपने कार्य के द्वारा यशु ने साबित किया कि वह सच में परमेश्वर का पुत्र है मरकुश दो एक से पांच कई दिनों के बाद फिर कफरनूम में आया और सुना गया कि वह घर में है फिर इतने लोग इकट्ठे हुए कि द्वार के पास भी जगह नहीं मिली और वह उन्हें वचन सुना रहा था और लोग एक लकवे के मारे हुए को चार मनुष्यों से उठवाकर उसके पास ले आए परंतु जब वे भीड़ के कारण उसके निकट न पहुँच सके तो उन्होंने उस छत को जिसम नीचे वह था खोल दिया और जब उसे उधेड़ चुके तो उस घाट को जिस पर लकवे का मारा हुआ पड़ा था लटका दिया यीशु ने उनका विश्वास देकर उस लकवे के मारे हुए से कहा पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए यह व्यक्ति स्वयं अपने आप को चंगा ना कर सका उसके मित्र उसे प्रभु के पास ले गए इसराइलियों के घर चट्टे बने होते थे यह छत तंबू को दीवार पर रखकर कर बनाई जाती थी बास चटाई के द्वारा ढके होते थे और वह चटाई मिट्टी से ढकी होती थी और सीधा रास्ता छत की ओर जाता है क्योंकि जहाँ पर प्रभु शिक्षा दे रहा था वह जगह लोगों से भरी हुई थी इसीलिए उन्होंने छत के ऊपर से छेद किया और बीमार व्यक्ति को प्रभु के पास उतार दिया प्रभु ने उनके विश्वास को देखा और उस व्यक्ति को क्षमा कर दिया मरकु दो छह से बारह तब कई एक शास्त्री जो वहाँ बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे कि यह मनुष्य ऐसा क्यों कहता है यह तो परमेश्वर की निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ और कौन पाप क्षमा कर सकता है यश्व ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे हैं और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में यह विचार क्यों कर रहे हो शेष क्या है क्या लकवे के मारे ऐसी यह कहना की तेरे पाप क्षमा हुए या यह कहना की अपनी खाट उठा और चल फिर परन्तु जिससे तुम जान लो की मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी अधिकार है उसने उस लकवे के मारे हुए से कहा मैं तुझसे कहता हूँ उठ अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा और वह उठा और तुरंत खाट उठाकर और सब के सामने से निकलकर चला गया इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढ़ाई करके कहने लगे की हमने ऐसा कभी नहीं देखा फर इसी सही थे क्यूँकी केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है और वह गलत भी थे क्यूँकी यीशु ने निंदा नहीं की परमेश्वर हमारी सोच को जानता है प्रभु यीशु उनकी सोच को जानता था प्रभु यीशु पाप को क्षमा कर सकता है क्योंकि वह परमेश्वर है लकवे से पीड़ित व्यक्ति को चंगाई देने के द्वारा यशु ने साबित किया कि वह पाप क्षमा कर सकता है क्या कोई याजक और पंडित हमारे अंगीकार को सुनकर हमारे पाप क्षमा कर सकता है नहीं केवल परमेश्वर ही पाप क्षमा कर सकता है प्रभु यीशु के द्वारा लकवे का मारा व्यक्ति चंगा हुआ देख लोग आश्चर्य हुए और थोड़े समय के पश्चात प्रभु यु ने चेलों को और भी आशर्यचित कर दिया मरकुस चार पैतीस ऐसी अड़तीस उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा आओ हम पार चलें, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह वै था वैसे ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी तब बड़ी आंधी आई और लहरे नाब आरोप तक लगी की वह अब पानी ऐसी भरी जाती थी और वह अब पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? एक शाम प्रभु यशु और उसके चेले नाव पर जा रहे थे जब वे झील को पार कर रहे थे अचानक वहाँ तूफान आया और नाब में पानी भरने लगा किंतु यशु सो रहा था प्रभु यशु पूर्ण आदमी थे इसलिए उन्हें भी सोने की आवश्यकता होती थी चेलों ने तूफान में नाश होने ऐसी बचने के लिए प्रभु यशु को उठाया मरकू चार उनचालीस ऐसी इकतालीस तभी उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा शांत रहे थम जा और आंधी थम गई और बड़ा चयन हो गया और उनसे कहा तुम क्यों डरते हो क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले यह कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं प्रभु यशु खड़े हुए और तूफान को शांत होने की आज्ञा दी और तूफान शांत हो गया पूरी प्रकृति परमेश्वर का नियंत्रण है यशु परमेश्वर है उसने पूछा तुम क्यों भयभीत हुए क्या तुम्हें विश्वास नहीं प्रभु यीशु अपने चेहलों से पूछ रहा था क्यों उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया उन्होंने उसे बीमारी को चंगा करते और दूसरे चमत्कार करते देखा था किंतु उन्होंने किसी को भी कभी तूफान को शांत करते नहीं देखा था चेलों ने पूछा यह व्यक्ति कौन है यहाँ तक की हवा और लहरें इसका पालन करती है व्याख्या यीशु पूर्ण परमेश्वर है यह आज हमने जाना जब उसने किस प्रकार से मनुष्य के पाप को क्षमा कर दिया और हमारे पापों की क्षमा के लिए हम उस पर विश्वास कर सकते हैं हमें किसी भी प्रकार की प्राकृतिक विपत्ति से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि परमेश्वर का उस पर नियंत्रण है उसने तूफान को थमने की आज्ञा दी और सब कुछ शांत हो गया हमें प्रवीषु पर विश्वास करना है वह हमारा मुक्तिदाता है